सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी आप, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है तो आइए आगे बढ़ते है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम के विशेष हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रताप पिंजानी जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के और अजमेर में रहते हैं तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आप सभी से बात करेंगे सोशोलॉजी के बारे में उसमें करियर की और जिन लोगों ने सोशोलॉजी के माध्यम से सफल करियर बनाया है उनके कुछ उदाहरण भी हम उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रताप पिंजानी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी आपको पहली बार सुन रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं मैं डॉक्टर प्रताप पिंजानी मेरे करियर का स्टार्ट मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट रहा समय की इस प्रकार की स्थितियाँ थी प्रशासनिक सेवाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एमए ए में करने का कोशिश की मैंने कहा एमए ए में किया जाए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रशासनिक सेवाओं में माना जाता रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एमए ए उदयपुर यूनिवर्सिटी से की तत्पश्चात फिर मैंने एमफिल राजस्थान यूनिवर्सिटी से की और इसी अवधि के दौरान यू का एक एग्ज़ाम होता है नेशनल एलिजिबलिटी टेस्ट फॉर द लेक्चरशिप उसको पास किया मैंने और उसके बाद फिर मैं मेरा 95 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से व्याख्याता के रूप में चयन किया गया और सबसे पहले सबसे पहली नियुक्ति मेरे को सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में पोस्टिंग दी गई और लगभग पिछले 22 सालों से मैं समाजशास्त्र को पढ़ा रहा हूँ और उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्रों को समाजशास्त्र के बारे में कुछ अच्छी बातें आज सुनने को मिलेगा और एक लंबा सफ़र आपने इस क्षेत्र में काम किया है तो मैं चाहूँगा कि सोशोलॉजी है क्या समाज को कैसे हम देख सकते हैं उसके बारे में बताए समाज के बारे में बहुत सारे प्रियम्शंस हैं ऐसा माना जाता रहा है कि ये एक ऐसा विषय है जो कि लड़कियों का विषय है लड़कियों के द्वारा इस विषय को लिया जाता है लेकिन वास्तविक रूप से हम देखें बहुत ही साइंटिफिक इसकी स्टडीज़ हैं बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैं पहले विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं और उसी प्रकार की बिल्कुल साइंटिफिक वे में स्टडीज़ सोशोलॉजी की होती हैं इसके अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं समाजशास्त्र के अंदर आ, उनका अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है और जब विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें हमें अपेक्षा होती है कि विद्यार्थी उन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को और उनकी डेफिनेशंस को लो और ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल उनकी डेफिनेशन व कॉन्सेप्ट को टच करते हैं वो बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त करते हैं आ, बहुत ज़्यादा इस विषय के बारे में कॉपियों में लिखने की आवश्यकता नहीं है जो टू द पॉइंट बात है अगर समाजशास्त्र की बात की जाती है तो समाजशास्त्र का स्टार्ट कहाँ हुआ बेसिकली जब बात आती है तो सोशलॉजी जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है सोशियस और लोगास सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगास का मतलब होता है विज्ञान अतः एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कि समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि किस प्रकार से समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन है हम सामान्य बोलचाल की भाषाओं में विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे समाज की बात करते हैं समिति की बात करते हैं समुदाय की बात करते हैं सामान्य लेमैन जो होता है उसके लिए सारी चीज़ों का अर्थ एक ही होता है लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो एक समाज होने के नाते समाज का तात्पर्य सामाजिक संबंधों से होता है और चूंकि सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते और समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान माना जाता है यदि हम समिति की बात करते हैं तो समिति का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और उनके कुछ समान उद्देश्य होते हैं तो चूँकि समिति का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति दिखाई देते हैं इसलिए समिति एक जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है तो इसलिए मैं यही कहना चाह रहा था कि यदि समाजशास्त्र को बहुत वैज्ञानिक रूप से अगर उसका अध्ययन किया जाए उसके जो शब्द वहां पे जो इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में अगर कॉन्सेपचुअल क्लियरिटी है तो ऐसे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा समाज लेने पर समाज क्या है उसके बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छी बातें और आशा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा सोशोलॉजी क्या है समाजशास्त्र क्या है और बहुत बार ऐसा होता है कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अलग देखा जाता है बाकी सब्जेक्टों से अलग क्यों ऐसा? <laughs> मैंने पूर्व में एक बात की कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है <laughs> और ये एक ऐसा विषय माना जाता है जिसके माध्यम से हम समाज को भलीभांति परिचित हो सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अन्य जितने भी विज्ञान हैं या समाज विज्ञान हैं उसमें जो अध्ययन का तरीका होता है जो रिसर्च मैथडोलॉजी होती है उसमें सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से स्टडी की जाती है अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो आपके पास जो मटेरियल सेकेंडरी सोर्सेज का अवेलेबल है उसके माध्यम से अध्ययन किया जाता है लेकिन जब समाजशास्त्र की बात आती है तो समाज में हमें फ़ील्ड में जाना होता है और फील्ड में उसका अध्ययन करना होता है अगर हम समाज का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें फील्ड में जाना है और प्राइमरी सोर्सेज के माध्यम से उसकी स्टडी होती है और इसलिए अगर जितनी भी गवर्नमेंट की प्लान होती हैं फाइव ईयर्स प्लान्स जो भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है उन प्लान्स को बनाने के पहले विशेष रूप से समाज का एक विशेष योगदान रहता है वो उस क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि वास्तविक रूप में समाज की क्या आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को कितनी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है उसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है सोशल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें समाजशास्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े डैम्स होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाते हैं जहाँ के आवश्यकता होती है रीहेबिलिटेशन की बात होती है तो वहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए भी समाज का योगदान लिया जाता है ताकि जो विस्थापित परिवार हैं उनको किस प्रकार से रिसटल किया जाए ताकि उनका निरंतर रूप से जीवन चलता रहे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे इसके अलावा आ, मैं देखता हूँ कि पंचवर्षीय योजनाओं में भी समाजशास्त्री जो है वो देखते हैं कि हमारी समाज की वास्तविक समस्याएं क्या हैं और उन वास्तविक समस्याओं के लिए किस प्रकार की सामाजिक योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए आ, आपने देखा होगा कि साक्षरता की दर पिछले कुछ समय से काफ़ी बड़ी है तो ये देखा गया कि जब तक समाज साक्षर नहीं होता है, तब तक उस समाज में जागरूकता नहीं होती और किसी भी लोकतंत्र का विकास इस रूप में हो सकता है कि उसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान हो जब जब तक सभी समाज के वर्गों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वह अवास्तव लोकतंत्र नहीं हो और साथ में विकास भी तभी पूरा हो पाएगा जब उसमें सबका सहयोग रहेगा तो इसलिए अब मैं ये मानता हूँ कि समाजशास्त्रियों का एक विशेष रूप से योगदान होता है हुँ, हुँ, और समाज के विकास में उनकी सोच का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सोशोलॉजी एक अलग भी है और लोगों के जीवन में जैसे समाज सेवा के लिए ये सारी चीज़ें और जिस तरह से सरकार की बात आपने कही जो भी प्लान्स बनते हैं फाइवर प्लान जिसको कहते हैं वो सारी चीज़ों को रूप देने के लिए समाजशास्त्रियों का बहुत योगदान होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र इन चीज़ों को सुन रहे हैं तो कुछ कुछ मोटी मोटी बातें तो समझ ही रहे हैं लेकिन इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें करियर को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसमें करियर का क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताइए समाज शास्त्र मैंने चूंकि पहले ही बताया कि समाजशास्त्र का सामाजिक विकास और सामाजिक समस्याओं के निराकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है यदि हम समाजशास्त्र को प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि से देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और राज्य पर राज्य द्वारा जितनी भी प्रशासनिक सेवाओं का आयोजन किया जाता है उसमें समाज का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है विशेष रूप से जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं उनमें मुख्य परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या के ऊपर निबंध की बात की जाती है और निबंध या समस्या के जो बारे में बात की जाती है वो सीधे सीधे उसका संबंध समाजशास्त्र के साथ होता है तो जो समाजशास्त्र का विद्यार्थी होता है उसको पहले लेवल पर ही आप मेन्स एग्जाम्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि वो इस स्थिति में होता है कि किस प्रकार से समाज को एनालाइज़ करना चाहिए और किस पर्सपेक्टिव में समाज को देखना चाहिए तो सबसे पहला फ़ायदा तो समाज समाजशास्त्र के विद्यार्थी को वहाँ मिल जाता है तो प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि से देखें तो जितनी भी सामान्य अध्ययन है उसमें समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा रोल होता है और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद चाहे राज्य की परीक्षा हो चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की बात हो वहाँ पे जब साक्षात्कार आयोजित किया जाता है तो साक्षात्कार में एक प्रशासनिक अधिकारी की क्या प्रशासनिक अधिकारी का क्या महत्वपूर्ण तो योगदान होता है समाज में उसके बारे में जानकारी ली जाती है तो साक्षात्कार में भी उसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि वो समाज को समझता है समाज की व्यवहारिक कठिनाइयों को समझता है और वो इस स्थिति में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो समस्याओं के बारे में बता पाता है और किस प्रकार से उसका समाज में रोल रहेगा किस प्रकार से वो विकास करेगा उसके बारे में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो समाजशास्त्र है, प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान में जिस प्रकार से समाजशास्त्र की उपयोगिता बढ़ती जा रही है समाज किस प्रकार का होना चाहिए अगर हम टीचिंग में भी देखें तो वर्तमान में विभिन्न राज्यों के द्वारा सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में समाजशास्त्र के अंदर बहुत सारे पदों को सृजित किया जा रहा है चाहे कॉलेज लेवल की जो व्याख्याता की परीक्षाएँ होती हैं उसमें भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आजकल निकल रही हैं तो एक व्याख्याता के रूप में एक स्कूल व्याख्याता के रूप में और एक शिक्षक के रूप में वर्तमान में उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो विद्यार्थी अगर वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़ें तो वो इस परीक्षाओं के द्वारा माध्यम से व्याख्याता बन सकते हैं और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रकार के एन होते हैं वे लोग वे विद्यार्थी समाजशास्त्र के जो कि सामाजिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो समाजशास्त्र में एम करने के बाद वो किसी न किसी एनजीओ के साथ अटैच हो सकते हैं और बाद में जब एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक एनजीओ के रूप में विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं होती हैं भारतीय सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे स्वच्छ भारत से संबंधित कच्ची बस्तियों का विकास करना है कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ हैं बच्चों में साक्षरता को बढ़ाना है इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो एनजीओ के रूप में वहाँ रजिस्टर्ड होके भी या किसी एनजीओ के साथ अटैच होके भी वो प्राप्त कर सकते हैं इसे इसके अलावा अब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है तो विद्यार्थी एक एमए ए में करने के बाद डिप्लोमा इन लेबर लॉ का छः महीने का कोर्स होता है या साल भर का कोर्स होता है उस कोर्स को करने के बाद इंडस्ट्री के अंदर लेबर वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पर अपॉइंट हो सकते हैं जिसकी बहुत सारी संभावना आप देखेंगे कि वर्तमान में डे बाय डे इंडस्ट्रीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है और किसी भी इंडस्ट्री में श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए वहाँ पे ये आवश्यकता होती है कि वहाँ पे किसी न किसी प्रकार के लेबर वेलफेयर ऑफिसर की पोस्टिंग की जाए तो यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं कि विद्यार्थी उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में हमारा समाज कल्याण विभाग है समाज कल्याण विभाग में भी हमारे समाज कल्याण अधिकारी मेरे आ, बहुत सारे विद्यार्थी हैं वर्तमान में राजस्थान के अंदर समाज कल्याण अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं तो एमए ए में करने के बाद आपको बहुत ही अपार संभावना रहती है और न केवल हम मैं नौकरियों के क्षेत्र में कहूँगा ऐसे विद्यार्थी जो कि समाज शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वे समाज में किस प्रकार से परिवार में सामाजिक संबंधों का उसमें एडजस्टमेंट होना चाहिए कहाँ सेक्रीफाइस करना चाहिए कहाँ सहयोग करना चाहिए और सामाजिक संबंधों में निरंतरता बनाए रखने में वैवाहिक संबंधों में निरंतरता बनाए रखने में ऐसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत ही उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है तो मैं कहता हूं कि न केवल जो है नौकरी के क्षेत्र में समाजशास्त्र में अपार संभावनाएं है बल्कि पारिवारिक जीवन में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कहाँ किस प्रकार का व्यवहार करना है ये भी समाजशास्त्र शास्त्र हमें सिखाता है और समाजशास्त्र होने के नाते ये भी है कि अगर समाजशास्त्र का जो विद्यार्थी होता है वो प्रशासनिक सेवाओं में आता है तो वो समाज को अच्छी तरह से समझता है और वहाँ उस आधार पर कार्य करने का प्रयास करता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्र समझ गए होंगे कि इसमें समाज शास्त्र के माध्यम से वो अपना करियर को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं बहुत सारे स्कोप्स हैं बहुत सारी संभावना है। चाहे आप इंडस्ट्री में देखिए या फिर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिल सकता है प्लस आप एन के माध्यम से भी बहुत ही अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर काम कर सकते हैं जिसमें समाज का बहुत बड़ा एक परिवर्तन रूपांतरण आप कर सकते हैं और एक रूपांतरण अगर आपने किसी सोसाइटी में किसी समाज में या किसी गांव में आपने किया अपने इस समाजशास्त्र के माध्यम से तो आपका कितना नाम हो सकता है ये आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छे स्कोप से इसमें लेकिन यही है कि आपको दिल से करना है हर चीज़ को अच्छी तरह से समझना है और उसके लिए आपको आगे कदम बढ़ाना है तो वही आगे बढ़ते हुए मैं प्रताप पिंजानी जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ने बात की करियर इन सोशोलॉजी में और उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपने बताया और इसके साथ मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें जो सफल हुए हैं काफ़ी लोग जो हैं समाजशास्त्र को पढ़कर अपने जीवन में बहुत ही ऊँचाई तक पहुँचे हुए हैं बहुत ही नामचिन लोग हैं और कुछ लोग बहुत ही अच्छा अपना करियर को बना चुके हैं तो उनमें से कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप बताइए पिछले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर के शर्मा वो जी में प्रोफेसर रहे और उसके बाद वे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में रहे अजमेर में वर्तमान में जो कुलपति हैं कैलाश जी वो भी समाजशास्त्र से संबंधित रहे हैं प्रोफेसर राजीव गुप्ता हैं और मैं तो कहता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं में जो है अगर समाजशास्त्र को हम देखें तो हमारे जो ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्वेंटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से करीबन पाँच से सात स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में ले लेके और प्रशासनिक सेवाओं को पास करते हैं जो है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि इसमें हमको अगर जैसे कोई विद्यार्थी अभी सुन के भी सोच रहा होगा या ऑलरेडी पहले से कुछ सोच रहा होगा अपना करियर बनाने के लिए इसमें अच्छा करियर बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है जीवन में सफलता प्राप्त अगर करनी है कहीं उच्च शिखर को छूना है तो मेरे तीन मूल मंत्र हैं जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि डेडिकेशन होना चाहिए डिशन होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होना है चाहिए अगर किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं चाहे समाजशास्त्र की बात करें या इसके अलावा भी किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो ये तीन मूल मंत्र हैं और जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है जीवन में सफलताएं और असफलताएं आती रहती हैं ये जीवन के विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं और जीवन में अगर सफलता हमें प्राप्त करनी है तो सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और जितनी असफलताएं होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हमें और प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से अब आप जब प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलनी मिलनी है मेरे भी जीवन में मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं बहुत जगह मुझे असफलता भी मिली लेकिन जीवन में कभी भी निराश नहीं हुआ और शिक्षा मैं प्राप्त करता ही रहा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में मैं जाना चाहता था वहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई लेकिन मैंने इस बीच में कोई भी पढ़ाई नहीं छोड़ी उसके बाद मैं लगातार पढ़ता रहा और जब मैं एम ए सोशलॉजी में कर ही रहा था तो एम की रिज़ल्ट आने के पहले ही मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और उसके बाद भी कहीं जॉब नहीं लगी उसके बाद मैंने निरंतर रूप से अपनी शिक्षा प्रारंभ रखी और एम राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने किया और फिर सफलता मुझे प्राप्त हुई तो इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है और जो भी विषय आप जिसमें भी जाना चाहते हैं उसमें आप एक डिवोशन के साथ एक डेडिकेशन के साथ और एक डिटर्मिनेशन के साथ उसमें जाएं और जीवन में हरदम सकारात्मक सोच रखें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को इन सभी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए क्योंकि किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस फील्ड के बारे में अच्छी तरह से समझे उन उस सब्जेक्ट को समझकर उसको जीना शुरू करें तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण होना शुरू होगा जब सोशोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो हमारे ही खुद के घर में अगर हम उस ढंग से रहते हैं जिस तरह से रहना चाहिए तो फिर आगे आपका जो निश्चित रूप से जो कदम बढ़ाएंगे आप वो सफलता पूर्वक ही होगा क्योंकि आप सोशोलॉजी मना समाज शास्त्र वो हमारे घर से शुरू होता है फिर घर से समाज में जाता है और समाज से फिर देश में जाता है तो इसीलिए लिए ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने अंदर भी अप्लाई करना है तब जाके हम एक सफल करियर बना सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको उसकी पूरी जो समर्पण भाव के साथ जब जाते हैं तो ही सफल ता हासिल करने हैं बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर प्रताप इंजानी जी ने बताया और ख़ुद भी एक समाजशास्त्री हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर में जो कॉलेज है गवर्नमेंट का और बहुत ही पुराना कॉलेज है और उसमें सोशोलॉजी के आप हेड हैं और बच्चों को यही पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है आपका पढ़ाने का ढंग और बच्चों से जो ट्रीट करने का जो सिस्टम है या जो व्यवहार है वो आपका बहुत ही अच्छा है और लोग आपको पसंद करते हैं बच्चे भी आपको बहुत पसंद करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे शुरुआत में मैं अगर कहूँ काउंटिंग अमाउंट कैसे हम लोग का जो करियर शुरू हो गया हमने सोशलोलॉजी पढ़ लिया फिर किस तरह से हम अपना जो इनकम जनरेशन है कितना हम कमा सकते हैं इसमें सरकारी सेवाओं का जो है उसमें एक निश्चित रूप से इनकम है एक पोस्टें होती हैं जो है कॉलेज लेक्चर की स्कूल लेक्चर की है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की बात करें चाह लेबर वेलफेयर ऑफिसर की बात करें अगर इन पदों के लिए किसी विद्यार्थी का चयन होता है तो न्यूनतम कम से कम तीस से चालीस हज़ार रुपये की तनखा वहाँ हो सकती है शुरुआत में शुरुआत में हो सकती है और अगर हम कॉलेज लेक्चरर्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छे स्किल्स हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा छठे वेतन आयोग में बहुत अच्छे वेतन दिए जा रहे हैं और मैं और आशा करता हूँ कि सेवंथ पे कमीशन में भी बहुत अच्छे ग्रेड्स होने वाले हैं तो वहाँ तो बहुत ही ब्राइट कैरियर है और कई बार ऐसा लगता है कि जहाँ इस प्रकार के युग में जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जो जटिल समाज है वहाँ कई बार हमें लगता है कि शायद टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहां हम शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं आधुनिक सुख सुविधाओं का आज इतनी तनख्वाहें कॉलेज लेक्चरस में और स्कूल लेक्चर्स में कर दी हैं तो आधुनिक सुख सुविधाओं को आप भोकने के साथ साथ बहुत एक शांतिपूर्ण जीवन जहां पर आप अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं और उनको पूरा समय दे सकते हैं और बच्चों के सफलता में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं वहाँ पर प्रशासनिक सेवाओं की निश्चित रूप से कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं वहाँ बहुत सारे सेक्रीफाइज करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफ़ेरेंस है आजकल बहुत सारे टारगेट्स होते हैं तो वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है लेकिन निश्चित रूप से फिर वहाँ उतनी टफ लाइफ होती है और अगर कोई विद्यार्थी ये समझता है कि वो इसको रेजिस्ट कर सकता है वहाँ उसको पे कर सकता है तो उसे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए और अगर किसी विद्यार्थी को ये भी लगता है कि वास्तविक रूप से मैं समाज में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ तो उसको उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात है, आती है कि अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपका प्लेसमेंट एज़ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर के रूप में होता है तो वहाँ भी कम से कम मैं समझता हूँ तो पंद्रह से बीस हज़ार रुपये इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में ही होता है और उसके बाद बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है तो बीस हज़ार रुपये एक अच्छा अमाउंट होता है कि अगर आप करियर की शुरुआत करते हैं तो इसके अलावा एन के रूप में आप काम करते हैं तो एन में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं आ, स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके और आ, काम कर सकते हैं और उसमें ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है और एक बहुत अच्छी तनख्वाह या एक अच्छा पैसा उसमें आपको मिल जाता है और साथ में इस प्रकार का भी सेटिस्फिकेशन होता है कि आपने केवल आप जो है पैसा कमा रहे हैं बल्कि साथ में समाज में सेवा भी कर रहे हैं और समाज में रूपांतरण का काम भी कर रहे हैं तो आपको जो आपका कॉन्शियस है आपको बहुत सेटिस्फिकेशन होगा और लगेगा कि वास्तविक रूप से जीवन में आप कुछ कर रहे हैं और समाज के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं न केवल व्यक्तिगत रूप से आप जीवन जी रहे हैं बल्कि समाज में भी आपका महत्वपूर्ण तो योगदान है और वो मेंटल सेटिस्फिकेशन आपको आपके रोल में आपके अचीवमेंट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रताप पिंजानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे सोशलॉजी में क्यों ज़्यादा है और किस तरह से हमारा इनकम सोर्स शुरू हो जाता है इनिशियल हमें कितना पे मिलता है और बाद में हमारा जो ग्रेड के हिसाब से हमें पोटेंशियली कितना अमाउंट मिलता है वो भी समझ गए होंगे अमाउंट या मनी मैटर नहीं है लेकिन हमारे जीवन में एक संतोष की बात आती है जहाँ पर हम अपने करियर को फ्रेम करते हैं तो किस तरह से हम अपना जीवन जीना चाहते हैं और वो चीज़ें अगर समझने की कोशिश करें और इसके माध्यम से सोशोलॉजी के माध्यम से मैं अपने जीवन को किस तरह से जी सकता हूँ समाज में क्या रूपांतरण कर सकता हूँ एक सामाजिक दायित्व जो है हम निभा सकते हैं इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप अगर इस फील्ड के बारे में सोच रहे हैं सोशोलॉजी के बारे में समाजशास्त्र के बारे में अगर अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आइए इसमें बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है और साथ ही साथ आपको एक मन की जो सेटिस्फेक्शन सर बोल रहे थे दो बार उन्होंने कहा कि मन का जो संतोष है वो आपको मिलेगा क्योंकि आप इंडिविजुअली तो खुश है ही हैं लेकिन दूसरों को भी खुशी बांट सकते हैं इस करियर में तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है आप सभी को आप इस फील्ड में आइए और किसी भी क्षेत्र में यहाँ चाहे आप कॉलेज लेवल पर काम कीजिए या एन से जुड़ काम कीजिए या फिर इंडस्ट्री लेवल में काम कीजिए या फिर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज़ हैं उसमें भी आप काम कर सकते हैं तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं सब आपके लिए खुले हैं तो आप अपना बहुत ही अच्छा करियर बनाइए ऐसे शुभ के साथ जाते जाते मैं डॉक्टर प्रताप पिंजानी सर हमारे साथ है तो वो अच्छे सिंगर भी हैं बहुत अच्छे गाते हैं उनका एक हॉबी है गाने का तो मैं चाहता हूँ कि वो गाना खुद एक तैयार कर चुके हैं तो मैं चाहूँगा वो गाने को आप सुनाए जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मुझे गाने का शौक़ है मुझे लगता है कि संगीत मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और मुझे एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है बहुत सारा वर्क है बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ लगभग लग नौ विद्यार्थी मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं आठ विद्यार्थी मैं पीएचडी के करवा चुका हूँ जिसमें एक विद्यार्थी अभी अफ्रीका का हेड यूनिसेफ इंचार्ज है कई मेरे विद्यार्थी सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं तो संगीत मुझे बहुत प्रेरित करता है और साथ में मेरे आ, मेरे को पॉजिटिव थाट्स देता है जितने भी टास्क होते हैं मुझे लगता नहीं है कि इतने सारे टास्क हैं कोई उससे सोशल मेरे को टेंशन उससे कोई मेरे को टेंशन नहीं होती है <laughs> और मैं अपने संगीत में मस्त रहता हूं जब भी मौका मिलता है तो मैं संगीत में डूब जाता हूँ और आज मैं बाबा के दरबार में आया हूँ और एक एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है अभिजीत का जो मुझे बहुत प्रेरित करता है और मुझे लगता है कि वास्तविक रूप में मैं जिस प्रकार की शांति की अपेक्षा कर रहा हूं उस गाने को सुनने के बाद वो शांति मुझे प्राप्त हो पाती है तो मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूं जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़े आए पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नील गगन में जाए पास तेरे उड़े आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़े आए पास तेरे उड़ आए कोई शह न भाती है यादगर की आती है करे सारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है तेरी याद में समा के हम तो तुम साही बन जाए पास तेरे उड़े आए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़े आए पास तेरे उड़े आए ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है तो चलिए विद्यार्थी मित्रों आशा करता हूँ आप सभी को सोशोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बातें जो है क्लियर हो गई है और आप इसमें निश्चित रूप से अपना करियर बनाएं आगे बढ़े ऐसे शुभ आशय के साथ फिर से एक बार डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी को मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़े आप और सोशोलॉजी के बारे में करियर इन सोशलॉजी के बारे में बातें की बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका धन्यवाद ओम शांति नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें लेकर मैं आपके साथ रहूंगा अब मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी